संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अनुप श्रीवास्तव की बाल कहानी कौन था वह विजयपुर में राजा विजेंद्र प्रताप राज्य करते थे वे बड़े ही दयालु वीर तथा न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी राज्य कर्मचारी न तो अधिक कर लेते थे और ना ही बिना किसी बात के किसी को परेशान करते थे उनको बस एक ही चिंता रहती थी उनकी कोई संतान नहीं थी इस बात से वे दुखी रहा करते थे एक बार उनके राज्य में एक सन्यासी आए। उन्होंने राजा से एक यज्ञ करने के लिए कहा कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ पुत्र का नाम वीरेंद्र प्रताप रखा गया बचपन से ही वह अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण जिद्दी होने लगा और विद्या अध्ययन तथा युद्ध कौशल सीखने में रुचि न लेकर केवल खेल कूद करता था बड़ा हुआ तो वह आलसी और आराम पसंद हो गया एक दिन राजा विजेंद्र प्रताप शिकार खेलने गए एक शेर का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से बहुत दूर निकल गए जब बहुत देर तक राजा नहीं लौटे तो सैनिकों ने उनकी खोज आरंभ कर दी काफी दूर जाने पर उनको राजा का मृत शरीर मिला उनको शेर ने मार डाला था दरबारियों ने सलाह कर वीरेंद्र प्रताप को राजा घोषित कर दिया उसे शासन चलाने का अनुभव न होने के कारण राज्य व्यवस्था बिगड़ने लगी कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति उदासीन होने लगे राजा वीरेंद्र प्रताप अपने मनोरंजन में ही व्यस्त रहा करता सेना का निरीक्षण आदि भी न करने से उसकी सेना का, का कार्य भी धीरे धीरे कम होता चला गया इसी बीच राजमाता ने सुंदरगढ़ की राजकुमारी पद्मा से वीरेंद्र प्रताप का विवाह करने का निश्चय कर लिया बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ पद्मा का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया गया था वह चित्रकला तथा संगीत के अतिरिक्त बुद्धि कौशल तथा युद्ध कला में भी पारंगत थी उसने जब विजयपुर का हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कुछ समय बाद उसने वीरेंद्र प्रताप को समझाना चाहा, तो उसने पदमा की उपेक्षा पर पदमा ने वीरेंद्र प्रताप की बात का बुरा नहीं माना उसे पता था कि उसका लालन पालन ठीक से नहीं हुआ है उसने यह बात राजमाता से कही उन्होंने अपनी गलती मानते हुए पद्मा से कहा कि अब वही कुछ कर सकती है इसके अतिरिक्त उन्होंने पद्मा को एक मंत्री वीर केतु के बारे में बताया जो राजा विजेंद्र प्रताप का सबसे अधिक भरोसे था पद्मा ने उनको एक दिन अपने यहाँ बुलवाया वीर केतु ने दुखी होकर बताया इस समय राज दरबार में भ्रष्ट मंत्रियों ने राजा को घेर रखा है वे उनकी आड़ में स्वयं भी मौज कर रहे हैं कई अवसरों पर तो उनके प्रभाव में वीरेंद्र प्रताप ने मेरा भी अपमान कर दिया है परन्तु मैं उनके पिता को दिए गए वचन के कारण अब भी उनकी सेवा कर रहा हूँ इसके अतिरिक्त वीर केतु ऐसी यह भी मालूम हुआ कि पड़ोसी राज्य अपनी सेनाए तैयार कर रहा है कि जैसे ही यहाँ अव्यवस्था अधिक फैले कि वह राज्य पर अपना अधिकार जमा ले यह सब सुनकर पद्मा चिंता में डूब गई। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया उसने राजा से अपने पारिश्रमिक की मांग की वीरेंद्र प्रताप ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक लेखक है कुछ समय पूर्व विजेंद्र प्रताप ने उसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए बुलाया था विजेंद्र प्रताप बोलते जाते और वह लिखता जाता था कुछ समय के लिए वह अपने नगर गया हुआ था वहाँ वह बहुत बीमार हो जाने के कारण नहीं आ पाया था वीरेंद्र प्रताप जब राजमहल गया तो उसने राजमाता से उस व्यक्ति के बारे में पूछा राजमाता ने उसकी बात को सही बताते हुए हाथ के लिखे हुए कुछ कागज उसे सौंपे और कहा कि बाकी कागज भी वह ढूंढकर दे देगी वीरेंद्र प्रताप ने उन कागजों को पलट कर देखा एक जगह लिखा था राज्य करने के मेरे अनुभव उसने सोचा कि रात्रि में आराम से इनको देखूंगा। रात्रि में उसने वे कागज ध्यान से पढ़े एक जगह लिखा था राज्य को पा लेना तो आसान है पर अपने को उसके योग्य सिद्ध कर पाना अत्यंत ही कठिन है राजा को चाहिए कि वह समय समय पर वेश बदलकर अपने राज्य में जाए यहाँ पढ़कर उसे बड़ी चिंता हुई कि अगर राज्य चला जाएगा तो वह क्या करेगा उसने निश्चय किया कि वह भी रात्रि में वेश बदलकर राज्य में घूमेगा और लोगों से घुल मिल उनके अनुभव जानेगा उसको यहाँ देखकर बहुत ही निराशा और चिंता हुई कि प्रजा उसे अच्छा नहीं समझती लोगों के पास न तो पहनने को है और न ही खाने को कई जगह तो लोग यह भी कहते मिले कि इससे तो अच्छा है कि पड़ोसी राजा आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला ले उसने कई स्थानों पर यह भी देखा कि हर जगह लोग उसके पिता की बहुत प्रशंसा करते हैं उनका नाम आते ही लोगों के मुख पर प्रसन्नता और आदर के भाव आ जाते हैं परंतु वीरेंद्र प्रताप का नाम लेते ही लोग नफरत ऐसी भर उठते हैं कई लोग तो कह रहे थे कि अगर कोई उसे मार दे तो हमें राहत मिले यह सब देख सुनकर वीरेंद्र प्रताप की नींद और चैन गायब हो गए उसे परेशान देख जब पद्मा ने कारण जानना चाहा तो इस बार उसने उसकी उपेक्षा करने के बजाय सारी हालत बताई पद्मा ने उसे बहुत ढाड़स बझाया और अपने दरबारियों पर निगरानी रखने के, के लिए कहा पिता के समय के योग्य दरबारियों को चापलूसों की जगह लाया गया प्रजा की भलाई के लिए राजकोष से सहायता ली गई धीरे धीरे राज्य में फिर से खोया हुआ अमन चैन लौट आया वीरेंद्र प्रताप की जगह, जगह जगह प्रशंसा होने लगी लेकिन यह रहस्य उसे कभी पता नहीं चला कि उसके पिता की आत्मकथा लिखने वाला लेखक कौन था और वह दोबारा क्यों नहीं आया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी कौन था वह वाचक स्वर भारती परिमल